साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद भारत के मनोविज्ञान की, मनो की विशेषता है कि उसमें प्रारंभ से ही मन की पूर्णता पर चिंतन किया गया है फ्रायड ने क्या किया है प्रारंभ से ही मन रोगी है इसका चिंतन किया है दोनों मनोविज्ञान कैसे शुरू होते हैं पश्चिमी मनोविज्ञान रोगी मन को लेकर के आरम्भ होता है और भारतीय मनोविज्ञान पूर्णता प्राप्त मन को लेकर के प्रारंभ होता है ऋषि पतंजलि का योग सूत्र भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत ग्रंथ है उसमें पहले ही योग के बारे में बताया गया योग किसे कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना योग कहलाता है यह पूर्णता प्राप्त मन का चित्रण है यहीं से भारतीय मनोविज्ञान प्रारंभ होता है आप दोनों मनोविज्ञानों के अंतर को देख सकते हैं कहाँ पर यह अंतर है वह अंतर केनो प्रतिषद में प्रस्फुटित हो रहा है प्रकाशित हो रहा है गुरुजी ने समझा दिया कि आंखें देखती है तो आंखों की आंख है जिसके कारण आंखें देखने में समर्थ होती है आंखों को देखने की शक्ति भीतर की आंख देती है कानों को सुनने की शक्ति भीतर का कान देता है प्राणों को प्राणवान करने की शक्ति भीतर का प्राण देता है अब शिष्य ने चिंतन करना शुरू किया उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ जान लिया है उसकी अपने ढंग से साधना पूरी हो चुकी वह गुरुजी के पास आता है गुरुजी पूछते हैं क्या साधना पूरी हुई शिष्य सिर हिलाता है गुरुजी ने शिष्य के चेहरे पर चमक देखी उन्हें ऐसा लगा कि शिष्य समझ रहा है कि उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है तब गुरुजी ने कहा भीतर झाको, बाहर झाकने से बाहर देखने से काम नहीं बनता कल हमने यही कहा था स्वामी विवेकानंद जी अनंत को नियमों का पुंज कहते थे जिसे हम ब्रह्म कहें या ईश्वर कहें वह अनंत नियमों का पुंज है जैसे भगवान बुद्ध ने धम्म कहा नियम धम्म है धम्म संसार में अनुशीत है जिसे हम विज्ञान की दृष्टि से कहेंगे कि जो अनंत पुरुष है जो ब्रह्म है वह मानव नियमों का पुंज है जब वह इस बाहर के धरातल पर अपने को प्रतिफलित करता है तब हम कहते हैं यह विज्ञान के नियम हैं। इन नियमों का आविष्कार हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा होता है जब वही ब्रह्म भीतर मन के धरातल पर अपने को प्रतिफलित करता है तो हम कहते हैं यह धर्म के नियम है अध्यात्म के नियम है बाहर के जो नियम हैं उनको जानने की प्रक्रिया विज्ञान के द्वारा होती है और भीतर के जो नियम हैं उनको जानने की प्रक्रिया अध्यात्म के द्वारा होती है इन दोनों में कोई विरोध नहीं है दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं स्वामी जी जिस प्रकार कहा करते थे बाह्य जगत के नियमों को जानना बहुत अच्छा है पर भीतर के जगत के नियमों को जानना अधिक अच्छा है क्योंकि जब तक हम भीतर के जगत के नियमों को नहीं जानते जब तक आंतरिक नियमों का आविष्कार हम स्वयं नहीं कर लेते तब तक मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकता है बाहर जगत के नियमों को हम कितना भी जान ले पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने मन पर शासन कर लिया है वह तभी हो सकता है जब मैं भीतर के नियमों को जानने में समर्थ हो जाऊं, शिष्य साधना करने के पश्चात गुरु के पास आता है गुरु को ऐसा लगता है कि शिष्य कहना चाहता है गुरुजी उस ब्रह्म तत्व को उस चैतन्य तत्व को जो मन को प्रेरित करता है मैंने जान लिया गुरुजी कहते हैं यदि तू ऐसा मानता है कि तूने उस तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है तो मैं कहूँगा कि तूने नहीं जाना तूने बहुत अल्प जाना यदि मैं कहता हूँ कि मैंने इस घड़ी को अच्छी तरह से जान लिया तो ऐसा मैं घड़ी के संदर्भ में कह सकता हूँ क्योंकि मैं घड़ी को खोल लेता हूँ इसके कल पुर्जे को अलग कर लेता हूँ और ऐसा करके मैं जान लेता हूँ मैं इसे आँखों से देखता हूँ कान से शब्दों को सुनता हूँ त्वचा से इसका स्पर्श करता हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसको मैंने अच्छी तरह से जान लिया किंतु जो ब्रह्म तत्व जो चैतन्य तत्व जिसे न तो नाक से सूंखा जा सकता है न ही आँख से देखा जा सकता है न कान से सुना जा सकता है न त्वचा से जिसका स्पर्श किया जा सकता है न रसना से जिसका स्वाद लिया जा सकता है ऐसे तत्व को कौन कैसे कहेगा कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया शिष्य के उस भ्रम को गुरु जी दूर करने की चेष्टा करते हैं जिस भ्रम के कारण शिष्य समझता है कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया है ऐसा तो जीवन में कई बार होता है कई ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिनको हम पाँच ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से बता ही नहीं पाते हैं कि वह किस प्रकार की अनुभूति है कैसी संवेदना है